महाभारत आदि पर्व एकोन सप्त्यधिक शतमोध्याय पांडवों की पांचाल यात्रा और अर्जुन के द्वारा चित्ररथ गंधर्व की पराजय एवं उन दोनों की मित्रता वे व सम्पायनुवाच गते भगवती व्यासे पांडवा हृष्ट ते प्रतस्थो पुरस्कृत्य मातरम वे व कहते हैं जन्मे जय भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुषश्रेष्ठ पांडव प्रसन्नचित्त हो अपनी माता को आगे करके वहाँ से पांचाल देश की ओर चल दिए आमंत्र ब्राह्मण पूर्व अभिवाद्यान मान्य समय रुन्मुख मार गयी परम तपाह परम तप कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछकर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सीधे मार्गों द्वारा उत्तराभिमुख हो अपने अभीष्ट स्थान पांचाल देश की ओर बढ़ने लगे ते तो छन्न हो रा तीर्थ सोमाश्रयायणम आसेष व्याघ्र गंगायाम पाण्डु नंदना एक दिन और एक रात चलकर वे नरसेश पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्राय नामक तीर्थ में जा पहुंचे उल्मे धनंजय प्रकाशार्थम तत्र तक्षार्थम च महारथ उस समय उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मसाल उठाए चल रहे थे तत्र गंगा जले विविक्ते जल ए रम्य स्त्रियः इसु स्त्रियुगंधर्व राज जल इस उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था शब्दम ते साम सशुस्रा वह नदीम समुप सर्पता शब्दे नुक्रोध बलवि उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा स दृष्टवा पांडवा सत्र सहमात्रा परम तपान विस्फार्यन धनुर्घोरम इदचनम अब्रवीद परम तप को अपनी माता के साथ वहाँ देख वह अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला संधा संध्या घोरा पूर्वरात्रा गबेसुयां अशीतिलब तुहूर्त प्रचक्षते विमचाराण जक्ष गक्षसा से समन्यान मनुष्याणाम कर्मचारे सुवे रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है उस समय अस्सी लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरने वाले यक्षों गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया गया है इस दिन का सब समय मनुष्यों के कार्यवश विचरने के लिए माना गया है लोभात प्रचारम चरतस्तासु बेलासु वै न उपक्रांता गृहणी बो राक्षसै सबालिशान जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की वेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं अतो रात्रो प्राप्वंतो जलम ब्रह्म विदो जना गर्हयती नान बलस्थान पती नी इसलिए वेद वेदता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की भी निंदा करते हैं आरा तिषत मियम समीपम उप माम कस्मा प्राप्तं भागीरथी जलम् अंगारण गंधर्व वि माम स्वलाश्रयम अहम हिमानी चेर्ष्युष्ट कुबेर प्रिय सखाम अरे ओ मनुष्यों दूर ही खड़े रहो मेरे समीप न आना तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्राज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ तुम लोग मुझे अच्छी तरह जान लो मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला स्वाभिमानी ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूँ अंगारपर्णम ख्यात त्येदम वनम मम अंगम तिरंक चित्रम यमा मेरा यह भी अंगारपर्ण नाम से विख्यात है मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छा अनुसार विचित्र क्रीड़ाएँ करता रहता हूँ न कौणपा संगीण वा न देवा न चनुषाइ इदम समुपम सर्पन्थी तत्कर्पथ मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस यक्ष देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो अर्जुन उवाच समुद्रे हिमवत्तपाश्वे नद्याम सियाम तुर्मते रात्र वहन संध्यायाँ कस्य गुप्त परिग्रह अर्जुन बोले दुर्मते समुद्र हिमाचल की तराई और गंगा नदी के तट पर रात दिन अथवा संध्या के समय किसी का अधिकार सुरक्षित है भुक्तो भुक्तो वा भुक तो रात्रा खेचर न कालि मोहस्थी गंगाम प्राप्य सरिद्वरा आकाशचारी गंधर्व सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए रात में आए या दिन में इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है वयम तथक्ति सम्पन्ना अकाले ताम धिष्णुम असक्ता ही क्रूर आयुष्मान अर्चं महान अरे ओ क्रूर हम लोग तो शक्ति सम्पन्न है असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं जो युद्ध करने में असमर्थ हैं वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं पुरा पुरावतम शिहाद् विस्मृता विनस्रिता गंगा गुद्रां सप्त गंगा चमुना चव प्लक्षता सरस्वती रसस्था शुम चोमती गंडकीं तथा अपर्योषीत पापास्ते नदी सप्त पिबंकी ये इं भूकप्रा सुचिरा कम स्वगा देवे सुगंगा गानोत्य लकनंदता तथा पितृणंबे तरण दुस्तरा पापकर्म भी गंगा प्रभु तु प्राप्य कृष्णद्वीपाय नो ब्रभि प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा सात धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई है जो पुरुष गंगा यमुना प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती तथस्था सरयू गोमती और की इन सात नदियों का जल पीते हैं उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है एकमात्र आकाश ही इनका तट है गंधर्व ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है ये ही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती है वहां पापियों के लिए इनके पास जाना अत्यंत कठिन होता है इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है यह श्री कृष्ण धर्म सनातन ये कल्याण में देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाली है तुम उन्ही गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो यह सनातन धर्म नहीं है अनिवार्य अनिवार्य हम संबंध संवाद तब वाचा कथम वयम नथा कामम पुण्यम भागीरथी जलम जिसे कोई रोक नहीं सकता जहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं है भागीरथी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार से स्पर्श क्यों न करें वै सम्पन अंगरपण अंगर्पण तथा क्रुद्ध आनम्य कार्मुक मुमोच बाणान निशिता अहिनासीव वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय अर्जुन की वह बात सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विशैले सापों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा उन्मुख स्तूण पाण्डवत शाहनंजय यदि पाण्डुनंदन धनंजय ने तुरंत ही मसाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए अर्जुन वाच विभीषिका वै गंधर्व नास्त्रु प्रयुज्य अस्त्रे सुप्रयुक्त यम फेनवत्वीये अर्जुन ने कहा गंधर्व जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी मानुषा नति ग्धर्वान् सर्वान् गे तस्मास्त्रेण दिव्ये नो से हम गंधर्व में जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं दिव्यास्त्र से युद्ध करूँगा पुरास्त्र मृदमाग्नेल बृहस्पति ही भरद्वाजा गंधर्व गुरु मान्य सतक्रतो गंधर्व यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था भरद्वाजाद अग्निवेश्य अग्निवेश्याद गुरुर्भम साध्वीत मह्यमद्रोणो ब्राह्मण सतम भरद्वाज से इसे अग्निवेश ने और अग्निवेश से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया है फिर भी प्रवर द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया है वयसावाच्वा पांडव क्रुद्धो गंधर्वाय मोच प्रदीस्त्रेयं ददाहा रथम तुत विरथम विलुपहाबल अस्त्र तेज प्रमूढ़वाख सिरोग्राह माल्य वस्तु धनंजय भ्रातृ प्रती चक्रपाता वह सम्पाजी कहते हैं जन्मेजय ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्व पर वह प्रज्वलित आग्य अस्त्र चला दिया उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूड होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा महाबली अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से सुशोभित केस पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था युधिष्ठिर तस् भाजा प्रपेदे शरणार्थिले नामना कुम्भी नसी नाब पति त्राणम उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभी नसी था उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली गंधर्व्युवाच त्रायसुमा महाभाग मुञ्चवे गंधर्वी शरण प्राप्ता नामना कुंभ प्रभु गंधर्वी बोली महाभाग मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पति देव को आप छोड़ दीजिए प्रभु मैं गंधर्व पत्नी कुंभिनसी आपकी शरण में आए हूँ युधिष्ठिर उवाच युद्धे जितम यशोहीनम स्त्रीनाथम ओ निहनता त मुंते ममृपूदन युधिष्ठिर ने कहा तात शत्रुसूदन अर्जुन जय युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है इसे जीवित छोड़ दो अर्जुन उवाच जीवतम प्रतिपद्य स्वच्छ गंधर्वच प्रति सत्य भयम तेज्य कुरराजो युधिष्ठि अर्जुन बोले गंधर्व जीवन धारण करो जाओ अब शोक न करो इस समय कुरराज युधिष्ठि तुम्हें अभदान दे रहे हैं गंधर्व उच जम तो पूर्वक नाम मुंचांगारणताम न ना च श्लाघ्य बले नांग नाम नाजनसंसदी ना गंधर्व ने कहा अर्जुन मैं परास्त हो गया अतः अपने पहले नाम अंगार पर्ण को छोड़ देता हूँ अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूँगा और न ना इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा साधीम लब्धवान लाभम यो हम दिव्यास धारिणम गांधर्व्या माइच्छा भी संयोजितुम अर्जुनम आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि मैंने दिव्यास अर्जुन को मृत मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ अस्त्रग्निना विचित्रोम दग्धो मे रथ उत्तम सोहम चित्ररथो भूत नाम ना दग्ध रथो भवम इनके दिव्यास के अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था परंतु अब मेरा नाम दग्धरथ हो गया संभृता च विद्येयं तबसे मैया निवेदय महात्मरे मैंने पूर्व काल में यहां तपस्या द्वारा जो यह विद्या प्राप्त की है उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करूंगा करूँगा संस्तभ्ये ताजम आगत योरीपम योजिए प्राण ही कल्याण कि जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई और फिर जब वह शत्रु छन में आ गया तब जो उसे प्राण दान दे रहे हैं वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं चाक्षुसे नाम अभिद्ये यम याम सोमा ददो मनु दिश्वा वसु मम विश्वा वसु यह चाक्षुसे नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया है श्रेय कहा पुरुषम प्राप्ता गुरुदत्ता प्रणश्यती आघमोह श्या प्रोक्तो वीर प्रतिनिबोध में यह गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई हो तो नष्ट हो जाती है इस प्रकार मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए यक्षुषाद किंचन तत्पेद याद समे क्षेत्र मर्ति तीनों लोक में जो कोई भी वस्तु है उसमें से जिस वस्तु को आँख से देखने की इच्छा हो उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है एक पेन तो अनुनेस्याम हम स्वयं कृते जो एक पैर से छह महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे वही इस विद्या को पा सकता है परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं उक्त विद्या की प्राप्ति कराऊंगा विद्याशनया वयम ने विशेषिता अविशेषाच देवा अनुभाव प्रदर्शिन राजन इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं गंधर्व जाना पुरुष तम भ्रातृभ्य स्तुभ्यं चृथगदाता शत शतम पुरुष तृमे मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के सौ सौ घोड़े भेंट करता हूँ देव गंधर्व वाहते दिव्य वर्णा मनोजवा भवत्ये ते न ही अंते चरंग वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं उनके शरीर की कांति दिव्य है वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता पुराकृतम महिन्द्र से वज्रमणम दशधा सतधा चैव मृत्र मूर्धनि पूर्व काल में वृत्तासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था वृत्तासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके दस बड़े और सौ छोटे टुकड़े हो गए तत्भाघी कृतो देवी भद्रभाग उपास्यते लोके यशो धनम किंच वज्र तनुस्मिता तब अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है उसे वज्र का स्वरूप माना गया है वज्रपाणी ब्राह्मण सत्रम वज्र संतम वैश्या वही दान वज्रास कर्म वज्रावी अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहना हाथ वज्र है क्षत्रिय का रथ वज्र है वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए छतभद्रस् भागे न अवध्याजिना स्मृता दथांगम बड़वा सूत सूराय सुत्रिय के रथ रूपी बद्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़े को अवध्य बताया गया है गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप स्वरूप घोड़े को जन्म देती है वे घोड़े सब अश्वों में सूरवीर माने जाते हैं काम वर्णा काम जवा काम समुपस्थिता यदि गंधर्व जा काम हम पूरे चंति में हयाह गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छा अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग घटा बढ़ा सकते हैं जब आवश्यकता या इच्छा हो तभी वे उपस्थित हो जाते हैं इस प्रकार मेरे गंधर्व देसी घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे अर्जुन वाच यदि प्रीते न संसये जीवितस्य संशये जीवित से विद्याधनम श्रुतम वापी न अर्जुन ने कहा गंधर्व यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता गंधर्ववाच संयोगो वही प्रीतिको करो प्रतिदृष्यते जीवित से प्रधान विद्या दता मिते गंधर्व बोला महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वह प्रीति को बढ़ाने वाला होता है ऐसा देखने में आता है आपने मुझे जीवन दान दिया है इससे मैं प्रसन्न होकर आपको चाक्षी विद्या भेंट करता हूँ तत्प्य हम ग्रहीष्यामी अस्त्रमानेयमुत्तम तथ्य योग्यम विभत् चिराय भरतर्ष साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेस्त्र ग्रहण करूंगा भरत कुलभूषण अर्जुन ऐसा करने से ही हम दोनों में दीर्घ काल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा तत्स्रेण वृणोश्योग शाश्वत सके तद्रूहि गंधर्व युष्म्यो भवे अर्जुन ने कहा ठीक है मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूँगा हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे सखे गंधर्व राज बताओ तो सही तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है कार नम्रूहि गंधर्व किम तेन स्म धर्षिता या तो वेद विद सर्वे संतो रात्रा वरिंदमा गंधर्व हम सब लोग वेद वेदता हैं और शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है इसका क्या कारण है इस पर भी प्रकाश डालो गंधर्व चग्नो नहुतो न च विप्र पुरस्कृता योजं तथो धर्षिता स मया वही गंधर्व बोला पांडु पांडुकुमारों आप लोग विवाहित न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से सम्पन्न हो गए हैं अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है जानता च मैं तस्मा तेजश्चाभिजनम च वह इति मता श्रेष्ठ धर्स तुम वै कृता मति को वस्त्री शुलोकेश न वेद भर तरस स्वैर्गुण विस्तृत श्रीमंजसोग्रम भूरी साम यक्षराक्षस राक्षस गंधर वापिचोरगदान वा विस्तर कुरं सीमत कथयंति ते बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन इसलिए मैंने आप लोगों के तेज और कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया भरतश्रेष्ठ आप लोग महान तेजस्वी हैं आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता बुद्धिमान यक्ष राक्षस गंधर्व प्रसाद नाग और दानो कुरुकुल की यशो गाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं नारद प्रभृते नाम तू देवर्षे नाम मयासुत गुणान कथियताम वीर पूर्वेशा तवधिताम तो वे नारद आदि आदिदिवसियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है स्वयं चापे मयादृष्ट शरतासागरांबराम इमाम वसुमती कृष्णा प्रभाव सकुलस्यते तथा समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचारते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है दे देना मितेर्जुन विस्तृतम त्रीथलोके सुजशनम अर्जुन तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ धर्म वायुम च सक्रम च विजाश्विन तथा पाण्डुम चुशसार्द उलह सलेता वर्धना पितृ नेतान हम पार्थ देवमान सतमा कुरुश्रेष्ठ धर्म वायु इंद्र दोनों अश्विनी कुमार तथा महाराज पांडु ये छह महापुरुष वंश की वृद्धि करने वाले हैं पार्थ ये देवताओं तथा तो मनुष्यों के शिरमौर कहे क्ति आप लोगों के पिता हैं मैं इन सबको जानता हूँ दिव्यात्मा महात्मा भ्रतरा सूरा सर्वे व्रता आप सब भाई देवस्वरूप महात्मा समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूरवीर है तथा तो आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का भली भाजी पालन किया है उत्तम च जानन्नपि भावितात्मना जाननिच पार्थ कृतवाह दर्शन आप लोगों का अंतकरण शुद्ध है मन और बुद्धि भी उत्तम है पार्थ आपके विषय में यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहां आक्रमण किया था स्त्री सकाशे चौरभ्य न पुमा धर्षनात्मन पशन बाहूद्रविणमात्र गुरु नंदन इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है तब उसे सहन नहीं कर पाता न बलम अस्मा कंभूज एवं अभिवर्धते यतस्तो मौत सदारमार कुंती नंदन इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था सोहम तये हिजिता तेन तेने हिधिना की निबोधमे तप्ति के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है उसे भी बतलाता हूँ सुनिए ब्रह्मचर्य परो धर्म सचापी ने तस्वय यस्मात्माद पार्थ ऋणे में विजेतास्तया ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुमसे निश्चित रूप से विद्यमान है किंतु कुंती नंदन इसलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ यस्त स्या क्षत्रिय कचिद कामृत्त परम तप नुधि युधेत न स जीवेत कथंश न शत्रुओं को संताप देने वाले वीर यदि दूसरा कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था यु साम जय नक्तरा सर्वां स पुरोहितुर्गत किंतु कुंती कुमार कामाशक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है क्योंकि उस दशा में उसका सारा आधार पुरोहित पर होता है तस्मापत यहाँ श्रेय एव स्थित तस् कर्मणि योगतात्मा पुरोहिता अतः तपतिनंदन मनुष्यों को इस श्लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभिष्ट हो उसमें वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त करें वेदे ठंडे निरता शुचय सत्यवादि धर्मात्मान कृतात्मान शूनृपाण पुरोहिताम् जो छहो अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर ईमानदार सत्यवादी धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए जय्च नेतो राग स्वर्गस् तदनंतर यम विद वागुरोधाशीलवा शुचि जिसके यहाँ धर्मज्ञ वक्ता शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हो उस राजा को इस श्लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है और मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक मिलता है लाभम लब्धम अलब्धम व अलब्धम व पुरोहितम प्रकुर राजा गुण समन्वितम राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए पुरोहितमतेष्ठेद या इच्छेद भूत महात्मन प्राप्तम वसुमतिम सर्वाम सर्व स सागरां जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे उसे पुरोहित की आज्ञा के, के अधीन रहना चाहिए न ही केवल शौर्य तापत्याभन चेद ब्राह्मण कच्चे भूमि भूमिपति क्वेन तप्तिनंदन कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय नहीं पाता तस्मा बिजादेह कुकूण वंशवर्धन ब्राह्मण प्रमुखम राज्यम सक्यं पात चिंता अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन आप यह जान ले कि जहाँ विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है इस श्री महाभारती आदि पर्वि चैत्र रथ गंधर्व पराभवे एकोन सप्तम अधिक सततम अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में गंधर्व पराभव विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ